अल्फ्रेड जेक्टर पुस्तक प्रेमी मैकी पामिन ऑन अल्फ्रेड जेक्टर को केवल एक चीज ही खुशी देती थी वो है किताबें इकट्ठा करना फिर वो अपने मिशन पर निकलता है और शहर के अंतिम पुस्तक तक इकट्ठी करता है अंत में पहाड़ी पर खड़ा उसका घर बड़ी और छोटी किताबों से खचाखच भर जाता है लेकिन अब बाकी शहरवासियों के पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता है एक भी किताब नहीं अंत में अल्फ्रेड जेक्टर को किताबों का सच्चा आनंद समझ में आता है अल्फ्रेड जैक्टर एक पुस्तक प्रेमी था उसके गर्म पुराने घर गर में हर सेल्फ और अलमारी में उसकी प्रिय किताबों की कतारें लगी थी बचपन में अल्फ्रेड को बस एक ही ललक थी कि कोई उसे प्यार करे लेकिन हर बार जब उसने वो कोशिश की तो हर बार उसका उल्टा हुआ वो अकेला और शर्मिला बड़ा हुआ होशियार और सपने देखने वाला तब उसे पता चला कि किताबों से उसे खुशी मिलती थी समय उड़ता गया किताबों का ढेर बढ़ता गया उसके घर का सेल्फ किताबों से लत गया जैसे जैसे अल्फ्रेड बड़ा हुआ उसका पुस्तक संग्रह बढ़ता गया अल्फ्रेड की अलमारियां चीजों से नहीं उपन्यासों से भरी हुई थी पुस्तकों का ऊंचा ढेर अब गिरने वाला था वो काफी नहीं है उसने कहा मेरे पास सब लोगों की किताबें होनी चाहिए पहाड़ी पर उसका घर जल्द ही पुस्तकों से खचाखच भर गया लेकिन अल्फ्रेड अपना सपना साकार करना चाहता था और अब उसके बहुत ही करीब था उसने पूरे शहर को छान मारा पैदल चलकर और साइकिल पर उसने चट्टानों को उल्टा किया और लोगों के दरवाजों को खटखटाया आखिरकार उसकी तलाश का अंत निकट आया उसकी उंगलियां कापने लगी उसकी आंखों में आंसू भराए आखिर किताब एक स्मार्ट लड़की के पास थी तुम्हारी चमकदार लाल साइकिल के बदले में मैं तुम्हें वो लाल किताब वो किताब दूंगा शहर अब खाली हो गया सभी किताबें बड़ी और छोटी अल्फ्रेड जेक्टर के पुस्तकालय में आ गई अल्फ्रेड ने उन सबको इकट्ठा किया घर का कोना कोना घर का चप्पा चप्पा हर अलमारी हर सेल्फ किताबों से खचाखच भर गया वैसे अल्फ्रेड को खुश होना चाहिए था उसका सपना सच हो गया था लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगी अब मैं क्या करूं टिक टिक टिक दीवार पर घड़ी लगा था टिक टिक कर रही थी बिल्कुल ठीक है अल्फ्रेड ने कहा अब मुझे उन सभी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए दिन बीते सप्ताह बीते महीने बीते साल बीतेफ्रेड ने डॉक्टर सेहू से लेकर शेक्सपियर तक सब कुछ पढ़ डाला इस दौरान किताबों के बिना लोगों का जीवन नीरज उबाऊ और खोखला हो गया उनकी बातचीत बेतुखी और सोने का समय उबाऊ हो गया अब ऐसे तमाम बच्चे थे जिन्हें कभी किसी ने कोई किताब पढ़कर नहीं सुनाई थी फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अल्फ्रेड ने आखिरी किताब भी पढ़ डाली। ली जैसे उसने कहानी खत्म की उसके दिमाग में तमाम विचार कोतने रखे थके हुए अल्फ्रेड ने चारों ओर अच्छी तरह देखा किताबों ने जब से उसके दरवाजे को बंद किया था तब से वो घर से बाहर नहीं निकल पाया था अल्फ्रेड खुद को बहुत परेशान महसूस कर रहा था अब क्या वो चिल्ला अभी भी कुछ गड़बड़े वो क्या है उसने आह भरी जो आनंद उसने पहले महसूस किया था वो अब एक गहरे दुख में बदल गया जिन किताबों से उसे अब कभी अथा प्यार था उनसे अब उसका मकबरा बन गया था अल्फ्रेड उठा और धीरे धीरे चिमनी में से ऊपर चढ़ा वो अपनी झोपड़ी की पत्थर की छत से बाहर निकला वो छत पर जाकर बिल्कुल शांत बैठ गया तभी एक जंग लगी लाल साइकिल पहाड़ी के ऊपर आई उन किताबों ने अल्फ्रेड को काफी स्मार्ट बनाया था उसके दिमाग में विचार उठे और वे उसके हृदय में फैले मैं अब असलियत को समझा अल्फ्रेड छप पपे से चिल्लाए क्षमा करे भाई देखिए आपके लिए एक उपहार है उसे पकड़े अल्फर्ड कुछ दुखी हुआ पर अब उसने खुद को एक पक्षी जैसा मुक्त महसूस किया और जहां से वो पुस्तक आई है वहां अभी और भी है जाकर वो संदेश फैलाए अल्फ्रेड ने बाटी किताबें युवाओं और बूढ़ों में जैसे जैसे लोगों ने कहानियां पढ़ी और सुनाई हंसा और मुस्कुराया एक बार फिर से पूरे शहर में लोगों ने किताबें पढ़ी टेकरी में बसों में पेड़ों में उल्टे लटक कर भी अपने दोस्तों से घिरे हुए अल्फ्रेड जेक्टर ने घोषणा की सबसे अच्छी किताबें वो होती है जो लोगों में बाटी जाए समाप्त